पातंजलोग प्रदीप साधनपाद गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्व दस विवरेण्यम भर्गोदेव ही धियो यो न प्रचोदयाद पहला ओंकार की तीन मात्राएं अकार उकार मकार और चौथा अमात्र विराम अकार एक मात्रा वाले विराट जो स्थूल जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है फल पांचों स्थल भूतों और उनसे बने हुए पदार्थों को आत्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला अपने विराट रूप के साथ स्थूल जगत के ऐश्वर्य का उपभोग कराने वाला उकार दो मात्रा वाले हिरण्यकर्भ जो सूक्ष्म जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है फल पाँचों स्थूल सूक्ष्म भूतों और अहंकार आदि को आत्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला अपने हिरण्य गर्भ रूप के साथ सूक्ष्म जगत में ऐश्वर्य का उपभोग कराने वाला मकार तीनों मात्रा वाले ईश्वर जो कारण जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है फल कारण जगत को आत्मोन्नति में बाधक बनने से हटाकर साधक बनाने वाला अपने ऊपर स्वरूप के साथ कारण जगत के ऐश्वर्य का उपभोग कराने वाला अमात्र विराम पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अर्थात स्वरूपावस्थिति जो प्राणिमात्र का अंतिम ध्येय है दूसरा तीन महाव्याहृतियाँ भू भूव स्व भू सारे ब्रह्मांड का प्राण रूप जीवन देने वाला ईश्वर सब प्राणधारियों का प्राण सदृश आधार और प्यारा पृथ्वी लोक का नियंत्रता भुव सारे ब्रह्मांड का अपान रूप पालन पोषण करने वाला ईश्वर सब प्राणियों को तीनों प्रकार के दुखों से छुड़ाने वाला अंतरिक्ष लोक का नियंता स्व सारे ब्रह्मांड का ब्यान रूप व्यापक ईश्वर सब प्राण प्राणधारियों को सुख और ज्ञान का देने वाला द्यौलोक का नियंत्रण तीसरा गायत्री के तीन पाद तत्वरेण्यम भर्गो देवस्य से धीम ही धियो यौन प्रचोदयात सवितु सब जगत को उत्पन्न करने वाले अर्थात सब प्राणी प्राणधारियों के परम माता पिता देवस्य ज्ञान रूप प्रकाश के देने वाले देव के तत उस वरेण्य ग्रहण करने योग्य अर्थात उपासना करने योग्य भरगह शुद्ध स्वरूप का धीम ही हम ध्यान करते हैं यह जो पूर्वोक्त सविता देव न हमारी धीय बुद्धि को प्रचोदयात ठीक मार्ग में प्रवृत्त करे सब प्राणियों के परम पिता माता ज्ञान रूप प्रकाश के देने वाले देव के उस उपासना करने योग्य शुद्ध स्वरूप का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को ठीक मार्ग में प्रवृत्त करे तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्त्व है इसको व्यस्ट रूप में बुद्धि तथा चित्त कहते हैं इसी से सत्यत कर्तव्या कर्तव्य धर्म अधर्म आदि का निर्णय किया जाता है इसी में जन्म आयु और भोग देने वाले सारे संस्कार रहते हैं इसके पवित्र होने से सन्मार्ग की प्राप्ति संस्कारों के निवृत्ति और जन्म आयु और भोग से मुक्ति हो सकती है इस गायत्री मंत्र में विशेष रूप से बुद्धि अथवा चित्त की पवित्रता के लिए प्रार्थना की गई है